सुबह के तकरे चार बज रहे थे और विक्रांत अपने साथ रूही को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था जब रूही ने विक्रांत को देखा कि वह बेधड़क होकर पुलिस स्टेशन में भीतर घुसा जा रहा है तो फिर वो अवाक रह गई इससे भी ज्यादा हैरानी तो रूही को तब हुई जब पुलिस स्टेशन के भीतर घुसने के बाद वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर ने विकांत को देखकर उसे सैल्यूट करना शुरू कर दिया जाहिर है कि विक्रांत उन सबसे सीनियर ऑफिसर था रूही के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे लेकिन फिर भी किसी ने विक्रांत से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछने की हिम्मत की रूही को लेकर विक्रांत सीधे ही अपने ऑफिस में दाखिल हो गया वहां पर पहले से ही हर्षित पहुंचा हुआ था उसने जब विक्रांत के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की का हाथ और मुंह बंधा हुआ देखा तो वो भी दंग रह गया उसे एक बार के लिए कुछ समझ ही नहीं आया सर ये हर्षित ने हैरानी भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अरे तुम उसको छोड़ो ये बताओ कि फोन पर और क्या कह रहे थे विक्रांत ने हर्षित से कहा हाँ सर लेकिन आपने इसे हथकड़ी क्यों पहनाई और यहाँ क्यों बैठाया हर्षित से बिना उसके बारे में पूछे रहा नहीं जा रहा था इतनी खूबसूरत लड़की को वो यूं बैठा देख अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा था अरे बोलाना बकवास बंद करो बाद में बताऊंगा पहले तुम्हें क्या क्या पता चला ये बताओ विक्रांत ने हर्षित को जोर से डांटते हुए कहा सॉरी सर हर्षित ने सिर नीचे करके कहा इसके बाद उसने विक्रांत को केस का अपडेट देना शुरू कर दिया सर मुझे तीसरे विक्ट यानी की मिस्टर प्रवीण के बारे में पता चला है मिस्टर प्रवीण मेडिकोल कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर काम करते हैं और उनको कांग का कुछ झागसा निकला हुआ था की उन्हें जहर देकर मारा गया था सर ये मिस्टर प्रवीण को अभी कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिली थी हर्षित ने एक्साइटेड होते हुए कहा वो बहुत शांत स्वभाव का आदमी था न सिर्फ घर परिवार ने बल्कि फार्मा फैक्ट्री के भीतर भी उसके रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे थे किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कभी कोई वाद विवाद नहीं लेकिन सर जब मैंने उसका रिज्यूम देखा तो फिर मेरा दिमाग घूम गया ओह ऐसा क्या था ऐसा क्या था रिज्यूम में विक्रांत ने हैरानी के साथ सवाल किया सर ये देखे विक्रांत ने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रवीण का रिज्यूम दिखाते हुए कहा सर इसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है एम किया हुआ है इसके पास फार्मा की कोई डिग्री नहीं है मेडिसिन से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं की है इसने फिर भी इस फार्मा कंपनी में काम करता था अच्छा सर ये देखिए, मैंने इसके एकेडमिक रिकॉर्ड भी चेक किए हैं ये देखिए सर पढ़ने में ये बहुत वीक था ग्रेड्स वगैरह बस पासिंग मार्क्स पर अटके हुए थे अच्छा विक्रांत हैरान होकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रवीण की सारी डिटेल चेक कर रहा था सर एक और चीज बहुत अजीब पता चली है हर्चित ने आगे बताते हुए कहा सर ये प्रवीण क्वालिटी इंस्पेक्टर बनने से पहले रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था वहां से इसे कुछ दिन पहले ही क्वालिटी डिपार्टमेंट में भेजा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हुए इसने मेडिसिन पर रिसर्च किया था और यह मेडिसिन मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है इसकी सेल बहुत अच्छी है शायद इस वजह से ही प्रवीण की सैलरी भी बढ़ा दी गई थी और उसे क्वालिटी इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट का चीफ भी बना दिया गया था विक्रांत बड़े ध्यान से हर्षित की सारी बातें सुन रहा था कुछ पल तक शांत रहने के बाद हर्षित ने फिर से बोलना शुरू किया लेकिन सर मुझे एक और अजीब बात पता लगी है विक्रांत ने बड़े उत्सुकता से सवाल किया सर मैंने उसके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्पेंड किए गए टाइम के बारे में पता लगाने की कोशिश की है वहां पर एमलोडी पाइन अचानक से रूही बीच में ही बोल पड़ी वो बड़े ध्यान से इन दोनों की बातें सुन रही थी ये दवा मेंटल पेशेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है इसकी खासियत यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जिस वजह से मार्केट में यह दवा बहुत ज्यादा महंगी मिलती है और बहुत कम अवेलेबल भी है तुम शांत रहोगी साइक को कहीं की विक्रांत ने जोर से चिल्लाते हुए रोही को शांत करवा दिया को। ने चौंकते हुए कहा तो सर इसको मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज देते बकवास बंद करो तुम अपनी दिमाग मत खराब करो मेरा तो चाप सिर्फ केस की बात करो हाँ सर। तो ये दवा हर्षित ने डर कर फिर से केस की बात शुरू कर दी प्रवीण द्वारा खोजी गई ये दवा भले बहुत महंगी थी लेकिन इसका मार्केट बहुत बड़ा था जब से यह दवा मार्केट में आई है तब से इसने पूरे मार्केट में तहल मचा रखा है यहां तक के फॉरन कंट्रीज के मार्केट में भी इस दवा की काफी हाई डिमांड चल रही है हर्षित ने आगे कहा इस दवा की वजह से मेडिकोर फार्मा कंपनी को बहुत फायदा हुआ था इंडिया ही नहीं फॉर में भी मेडिकोर फार्मा कंपनी का नाम टॉप फार्मा कंपनी के साथ लिया जाने लगा लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि नॉर्मली किसी भी नई दवा की खोज और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में काफी समय लगता है तकरीबन 8 से 10 साल एक दवा के डेवलपमेंट में लग जाते हैं इसके बाद हर्षित ने विक्ट की फोटो दिखाते हुए कहा लेकिन सर मिस्टर प्रवीण ने इस दवा को महज पांच साल के भीतर ही तैयार करके दे दिया था ये बात मुझे काफी अजीब लग रही है आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया ओह, विक्रांत बेहद सीरियस होकर सोचते हुए कहा मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस नई दवा की रिसर्च टीम में प्रवीण का नाम होने से कोई खुश नहीं था मतलब कि उस दवा के रिसर्च के लिए प्रवीण को क्रेडिट दिया जाना किसी को रास नहीं आ रहा था और उसी शख्स ने ही जहर देकर प्रवीण को मौत के घाट उतारा था हाँ बिल्कुल पूरी संभावना है बल्कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है हर्षित ने जवाब दिया मैंने रिसर्च टीम की लिस्ट चेक किया है तो उसमें प्रवीण के साथ ही तुषार और सोनल चौधरी का नाम भी शामिल था क्या विक्रांत शॉकड रह गया सोनल चौधरी और तुषार इस केस के दूसरे और पहले विक्टिम थे इसका मतलब कि कतिल इस लिस्ट के लोगों को फॉलो कर रहा है वो उन्ही लोगों को मार रहा है जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है ये लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर अनुष्का भी भागती हुई पहुंच गई सर मुझे मिल गया मुझे मिल गया अचानक से अनुष्का की नजर रूही पर पड़ी जो कि अभी तक बेवकूफ की तरह दिख रही थी उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ ये मर्डरर है क्या नहीं मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताता हूँ अभी तुम्हें क्या पता चला ये बताओ विक्रांत ने सवाल किया मैं ओह अचानक से अनुष्का ने अपने यहाँ आने के मकसद को याद करते हुए कहा मैंने दूसरी विक्टिम सोनल चौधरी के बारे में कुछ खास चीज पता लगाई है सोनल चौधरी को मेडिकोर कंपनी की एजेंसी दी गई थी उसे हाल ही में प्रमोट करके एजेंसी सौंपी गई है उसे अभी एक साल ही काम करते हुआ था और उसे सीनियर केमिस्ट के पद पर प्रमोट किया गया था मैंने उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को इंटरोगेट किया है और मुझे एक बेहद अजीब बात पता चली है